आज आदरणीय मुख्य संरक्षक जी समादरणीय संरक्षकगण प्रिय ब्रह्मचारी हम पिछले कुछ दिन से एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय क्या है शीलवान बनना तो शील शर्त का अर्थ क्या है चरित्र व्यवहारशील बनना हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं कौन कौन सुख चाहता है सभी सुख चाहते हैं नीचे करो तो सुख भी दो प्रकार के हैं एक सांसारिक सुख है और एक आध्यात्मिक सुख है तो आप कौन सा सुख ज्यादा लाइक करते हैं आध्यात्मिक सुख चाहने वाला यहाँ आते शांत बैठ है और बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से सुनता है अभी भी कहीं कहीं हरकत हो रही है इस बीच में इसका मतलब वाणी में कुछ और है मन में कुछ और है चाहे हम सांसारिक सुख चाहें चाहे आध्यात्मिक सुख चाहें बिना कुछ कमाए कुछ नहीं मिलता आपने जो वस्त्र डाले हुए हैं आपके माता पिता की कमाई के वस्त्र हैं आप जो भोजन करते हैं आपके माता पिता के द्वारा कमाए गए पैसे को यहाँ पर लिया गया है उसका भोजन करते हैं संसार में सामान्य व्यवहार के अंदर जितनी भी चीज़ों को हम प्रयोग में करते हैं वो हम किसी न किसी माध्यम से पैसा कमा करके उन चीज़ों को लेते हैं यदि हमारे जेब में पैसा ना हो और बाजार में आपको सामान लेने चले जाएं तो क्या दुकानदार आपको कुछ सामान दे देगा आपकी मित्रता हो किसी दुकानदार से तो दे देगा मान लो एक वस्तु दे दी दो बार दे दी क्या हर बार वस्तु दे देगा दे दे वो आपकी दोनों की मित्रता के बीच में भी खटास पैदा हो जाएगी मित्रता भी लेन से चलती है आप कुछ देते हैं वो कुछ देता है मित्र का चलती है तो यदि हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो हमें सुख पाने के लिए उसके लिए कमाई करनी होगी और वो कमाई होती है पुण्यों की किसकी कमाई होती है वो दो चीजें हैं संसार में कमाने और कमाते हैं हम पाप कमाते हैं और क्या कमाते हैं दूसरा पुण्य कमाते हैं जहाँ अच्छा कार्य हो रहा हो वहाँ आप मन वचन कर्म से किसी भी एक चीज से आप उनका सहयोग करते हैं आप मन से सहयोग कर रहे हैं क्योंकि आपके पास दूर बैठे हैं कहने के लिए वचन नहीं है या हाथों से शरीर से आप कर्म नहीं कर सकते तो मन में आप अच्छी भावना रख सकते हैं उनके लिए परमात्मा का धन्यवाद भी कर सकते हैं कि आपने उनको सदबुद्धि दी है और ये अच्छे कार्य कर रहे हैं तो मन से भी आप पुण्य कमा सकते हैं दूसरा है शरीर से कि आप खुद परोपकार के कार्य करें जहां ऐसे कार्यक्रम हो रहे हों, खुद आप उसमें शरीर हो सहयोग सेवा करें तो शरीर के माध्यम से भी पुण्य कमा सकते हैं और तीसरा कह करके कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके कार्यो से समाज के अंदर एक नई दिशा समाज को मिल रही है समाज को एक प्रेरणा मिल रही है तो दूसरे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कहकर के पुण्य कमा सकते हैं या जहां पर आप बैठे हैं मैं मन वचन कर लेकिन वहां पर शांत होकर के उन दृश्यों को देखते हुए उस तरीके से भी आप सहयोग कर सकते हैं यदि आपने पुण्य धन नहीं कमाया तो आपके सुख आपसे दूर होते चले जाएंगे जैसे एक टंकी के अंदर जब मौसम होता है धान गेहूँ कट करके घरों में आता है तो किसान कुछ अपने लिए रखता है कुछ बाजार में बेच देता है जो अपने लिए रखता है वो एक बड़ी सी टैंक होता है टंकी होती है उसके अंदर वो डंप करते हैं और पूरे साल भर उसी में से लेते रहते हैं तो क्या पूरे साल भर वो उतनी ही भरी रहती है कुछ कम हो जाती है या किसी के यहाँ अक्षय पात्र है जिसमें से कुछ घटे जैसे द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था ऐसा महाभारत में सुनते हैं और उस अक्षय पात्र में सबसे अंत में द्रौपदी खाया करती थी भोजन तो द्रौपदी के खाने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता था तो एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ गए। दुर्योधन ने बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं आप प्रसन्न हुए हैं तो आप पांडवों को भी सेवा का अवसर दें और आप ऐसे समय में जाएं जब वो सब भोजन कर चुके हों तो आप उनकी श्रद्धा का परीक्षण करें कि वो जंगल में कहाँ इतने साधुओं के लिए भोजन होता है तो भोजन सब भोजन कर चुके तो उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि अपने सब शिष्यों की मंडली के साथ सौ दोषों की संख्या वहाँ पहुँच गए अब खाने के लिए कुछ भी नहीं तो द्रौपदी ने चिंतन किया कि क्या किया जाए तो युधिष्ठि ने कहा कि ऋषि आप स्नान आदि करने के लिए पास की नदी है वहाँ जाए इतने हम भोजन की तैयारी करते हैं उसने कृष्ण का स्मरण किया कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए तो उसने कहा कि देखो मेरा अक्षय पात्र खाली है इतने सारे ऋषि आए हैं इनको भोजन कैसे कराऊ तो देखा उस बटलोई को वहाँ एक दाना लगा हुआ था उस दाने को निकाला और उसने उन्होंने उसको खा लिया उसको खाते ही कृष्ण का भी पेट भर गया और जितने ऋषि वहां नदी में स्नान करने गए थे उन सबका भी पेट भर गया कैसा हो सकता है लेकिन ऐसी कहानी है तो अक्षय पात्र की वहां पर चर्चा आती है तो अक्षय पात्र हमारा वो टैंक नहीं है जिसमें जो घर में आपके यूज होता है रोज उसमें से महीने में पंद्रह दिन में कुछ न कुछ निकालते रहते हैं गेहूं पिसाते रहते हैं कभी दलिया कभी पशुओं के लिए तो खाली होता रहता है ऐसा ही धन पुण्यों का हमारे लिए है परमात्मा ने हमको अवसर दिया है कि हम पुण्यों का धन कमाएं यदि पुण्यों का धन कमाते हैं तो हमारा वो पात्र भरा रहेगा और उन पुण्यों के आधार पर हमको सुख मिलता रहता है कुछ पूर्व जन्म के पुण्य हैं कुछ इस जन्म में कमा रहे हैं तो पूर्व जन्म के पुण्यों का संचय होने से हम ये शरीर मिला जब 50-50 बराबर बराबर पाप पुण्य होते हैं तो मनुष्य का शरीर सामान्य मनुष्य का शरीर मिलता है सामान्य होती है, है, ज्यादा वो वगैरह नहीं बन पाता है। लेकिन मनुष्य होकर के विचार कर सकता है इसी प्रकार से यदि पुण्य ज्यादा है पाप कम है तो आपने तो उसी आधार पर ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छे माता पिता आदि मिलते हैं आप के जो माता पिता है आप धनवान माता पिता के यहाँ भी पैदा हो सकते हैं आप जो हैं, जो धार्मिक वृत्ति के हैं ज्ञानी हैं ऐसे माता पिता के घर में पैदा हो सकते हैं दो प्रकार के माता पिता हैं मैं आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ एक ऐसे हैं जिनके पास खूब अकूत संपदाएं हैं और एक ऐसे हैं जो धार्मिक हैं विद्वान हैं ज्ञानी हैं उनके घर में तो किसके घर में पैदा होना पसंद करोगे ऐसे नहीं धार्मिक वाले हाथ उठाओ तो धनवान के कोई भी पैदा होना चाहेगा हाथ नीचे धनवान के आपको पैदा होना चाहेंगे आ, कम संख्या में तो इसका मतलब आपके माता पिता जो आप अपनी इच्छा से चयन करना चाहें तो आपको धार्मिक विद्वान ऐसे माता पिता ज्ञानी जिनके पास शुद्ध ज्ञान है इनको आप ज्यादा लाइक करेंगे जिसके पास ज्यादा धन है वहां पर दो प्रकार की बातें हो सकती हैं तो ज्यादा धन है तो उनके पास ज्यादा तो चांस बिगड़ने के भी चांस ज्यादा है और अच्छा काम करने के चांस ज्यादा है तो दोनों बातें उनके पास रहती है धार्मिक विद्वान माता पिता जिनके हैं उनके घर में यदि आपका जन्म होता है तो प्रारंभ से ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि जहां ज्ञान होगा धन अपने आप आ जाता है विद्या ददाती विनयम विनयाद यानी दि पात्रताम पात्रत्ता धर्म आप्रोती धनाधर्मस्तम कि विद्या से विनय आता है विनम्रता से योग्यता आती है योग्यता से धन आता है धन से व्यक्ति अच्छे कार्य करता है और सुख की प्राप्ति होती है तो यदि हम इस जीवन में ही ही अभी से पुण्य का संचय करना प्रारंभ करें कर गलत कहें, नहीं कहेंगे मुख्य संरक्षक आपके संरक्षक हैं आपके अध्यापक हैं जो भी कहेंगे आपके भले की नहीं कहेंगे तो आपको क्या करना है उनको मानना इससे क्या होगा आपका समय बचेगा नॉलेज ज्ञान ज्यादा ग्रहण कर सकेंगे और उसके कारण से आपके पुण्यों का संचय होगा आपका जो बैलेंस है वो भरेगा बढ़ेगा और यदि आप अनुशासनहीनता करते हैं तोड़ते हैं नियमों को तो उससे क्या होगा पाप वाला गढ़ा भरेगा भरना तो है ही दो टंगियां हैं आपको कौन सी भरनी है पुण्य या पाप या बराबर बराबर रखना है मनुष्य का जन्म तो मिलना ही बराबर रख लेते हैं कभी पुण्य कर लेते हैं कभी पाप कर लेते हैं लेकिन सुख सुख किसमें है इसको तो घटाना है और इसको बढ़ाना है इसको जितना बढ़ते जाएंगे जितना बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके सुख सुखों की वृद्धि आपकी होती जाएगी दूसरा जो कार्य आपको मिलता है उस कार्य को आप समय पर करें आपके पुण्यों का संचय होगा क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना उनके आदेश को मानना ये अपने आप में ही पुण्यों का संचय करना होता है तो यदि हम पुण्यों का संचय करें तीसरा आपके जो साथी हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं एक होते हैं तंग करने वाले और एक होते हैं सहयोग करने वाले तो आप में से कितने सारे तंग करने वाले हैं हाथ भाव सत्यम है धर्म चरण हाँ कुछ तो होंगे जो दूसरों को तंग करते हैं देखो ये सत्य बोल रहा है बहुत अच्छी बात है हिम्मत है इसके अंदर इसकी हिम्मत के लिए ताली मिले उसके लिए सत्य बोलना जो हिम्मत का कार्य अच्छा जो दूसरों का सहयोग करते हैं वो कितने हैं अच्छा, तो इसका कुछों के हाथ उठने रहे हैं, तो वो दूसरी श्रेणी के भी हैं, हाथ नीचे। अपने साथी का सहयोग करना अध्ययन में सहयोग करना अभी जो बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं किसको इनक्रीज कर रहे हैं और घटा क्या रहे है? क्योंकि अच्छे कार्य में तो बाधा पैदा करना क्या है इस टैंक को बढ़ाना है और इसको ये ध्यान देना और समझ लेना जो नहीं समझ पाएगा या समझ करके नहीं करेगा उसका मतलब क्या है अपना टैंक ये वाला भर रहा है और ये वाला घटा रहा है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ये बढ़ेगा तो ये घटेगा बात तो दोनों चलने वाली है इसका भी भोग करना पड़ेगा ये भी भोग करना पड़ेगा तो निर्णय आपके हाथ में है तो और सबसे उत्तम जो कार्य है उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि ही शक्ति ही पराक्रम षड़े ये वर्णनते तत्र देव सहाय यदि परमात्मा को आप अपना सहायक बनाना चाहते हैं कि परमात्मा आपकी सहायता करे तो आपको छह कार्य करने चाहिए कितने कार्य करने चाहिए आपको दुनिया में काम बहुत हैं, लेकिन ऐसे कार्य जिससे आपको परमात्मा का सहयोग प्राप्त हो यदि आप पुरुषार्थ खुद करें यदि आप स्नान करने के लिए गए पानी में तैरना आता नहीं गहरे जल में उतर गए डूबने लगे कोई व्यक्ति आपकी सहायता कैसे कर सकता है तैर करके वो आपके पास जाए और आपको कहे कि आप बिल्कुल शांत रहें, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा और एक व्यक्ति डूबता हो दूसरे को भी डूबो देता है उसके ऊपर चढ़ जाता है वो सोचता है कि यह गुब्बारा है चढ़ जाऊं और ये बाहर निकाल देगा मुझे ऐसा नहीं होता है तो वो केवल अपना जो सहयोग करने के लिए गया है वो धैर्य से उसका सहयोग करें तो वो आराम से बाहर निकल सकता है तो परमात्मा भी ऐसे व्यक्तियों का सहयोग करता है जो अपना सहयोग खुद करते हैं उद्यम पुरुषार्थ करने की जिसकी नीति है जो पुरुषार्थ है निरंतर पुरुषार्थ करता है परिश्रम करता है साहसन किसी भी काम कोई तो भी काम मिल जाए उसको एक तो होते पलायन कि अरे भगवान गुरु जी आगे कोई काम ना बता दें। एक काम कहा जाता है तो उसमें फटाख से एक दो तो तीन विद्यार्थी हाथ उठाते हैं ये काम कौन करेगा दो दिनों के हाथ उठेंगे बाकी जो है बगले जागेंगे कि मेरे से ना कहें छुप जाएंगे पीछे कि मुझे गुरु जी देख ना ले ये छिपना नहीं है ये अपने आप को नीचे की ओर ले जाना है कल पांच-सात बच्चे एक इतना तेज तेज बहुत तो गुरुजी बता रहे हैं ये वास्तविकता है यदि आपके अंदर साहस नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है छोटे से छोटा काम करने की बड़े काम तो तब होंगे ना छोटे छोटे काम करेंगे एक गुरु आपका काम आपको बताते हैं तो कुछ विद्यार्थी तो भाग करके सहयोग करते हैं कुछ देखते हैं कि भाई काम बताने वाले हैं सरक लेना यहां से तो वो दाएं बाएं से भाग जाता है फिर तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं वैसे और जैसे संस्कार पड़ जाते हैं फिर वो वैसे ही उसकी वृत्तियाँ बन जाती हैं अब जिसकी पलायन की वृत्ति वो हमेशा भागेगा वो कोई भी काम उसको दिया जाएगा तो उसके अंदर उत्साह नहीं होगा काम देते ही एक तरह से जिसको समाज में कहते नानी सी मर जाती है तो उद्यम साहसम धैर्य जब तक आप अपने कार्य को पूरा न करने तब तक धैर्य से वहां पर डटे रहे धीरता आपके अंदर होनी चाहिए बुद्धि ही शक्ति ही पराक्रम बुद्धि विवेकनी बुद्धि का बुद्धि को कम ज्यादा हम अपने आप कर सकते हैं अच्छे खानपान से और उसका प्रयोग करने से बुद्धि का संवर्धन कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा जब लकड़हारा लकड़ी काटता है कुलाड़ी से तो बीच बीच में क्या करता है वो उसको पत्थर पर उसको पहना करता रहता है ताकि उसकी धार बनी रहे तो बुद्धि की धार भी यदि आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको लगातार बुद्धि का प्रयोग करना होगा यदि आपने बुद्धि का प्रयोग करना छोड़ दिया तो धीरे धीरे आपका लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा और बुद्धि का प्रयोग आप यदि लगातार करते रहते हैं और वो बढ़ती कैसे बुद्धि बुद्धि ज्ञानीन शुद्धि बुद्धि किससे शुद्ध होती है किससे बढ़ती है ज्ञान से नॉलेज से तो बुद्धि आपके पास होगी और शक्ति और पराक्रम शक्ति होगी तो पराक्रम होगा तो ये चीजें यदि आपके पास हैं तो परमात्मा भी आपके सहायक रहेगी तो पुण्यों का संवर्धन करना है और पाप के बैलेंस को घटाना है तो पाप घटेगा कैसे पाप ऐसे नहीं घटेगा पुण्यों को इतना बढ़ा दो कि आपके पाप कम जाए। पुण्यों का संवर्धन इतना कर दो दूसरों का सहयोग करके दया का भाव रख करके परोपकार का भाव रख करके बहुत सारे कार्य हैं। अभिमान न करना बहुत बड़ा पुण्य है किसी सम्मान को ग्रहण न करना बहुत बड़ा पुण्य है सम्मान ग्रहण भी कर लिया तो उसके सुख की अनुभूति न करना भूल करके कुप्पा न हो जाना यह भी बहुत बड़ा पुण्य का संवर्धन करना है क्योंकि हमारी जीवन का उद्देश्य एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है भौतिक भौतिक भौतिक उन्नति, समृद्धि, लक्ष्यों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें अध्यात्म ओर या उसके साथ साथ अध्यात्म ओर चलना चाहिए भौतिक उन्नति भी वो व्यक्ति जल्दी पाता है जो अध्यात्म को साथ लेकर के चलता है और ये सारा का सारा चीजें जो है सारी की सारी टिकी हुई है चरित्र के ऊपर किसके ऊपर टिकी हुई सारी की सारी चीजें एक श्लोक आता है महाभारत के अंदर वृत्तम यत्नेन संरक्षित बोलिए वृत्तम यत्नेन न संरक्षित वित्तम आयाति या अक्षीण वृत्तस्तस्तु हतो हतः इसमें दो शब्द आए हैं एक वृत्त शब्द आया है एक वित्त शब्द आया वित्त और वृत्त वृत्त होता है घेरा वृत्त क्या होता है हमारे जो व्यवहारों का घेरा है उसी को चरित्र का आवरण कहते हैं जो चरित्र का आवरण बनाकर के रखते हैं उस आवरण की रक्षा बड़ी सजगता से करनी चाहिए वृत्तम यत्न संरक्षित कि हमारे जीवन के अंदर से कभी भी अच्छे गुण निकल कर के बाहर ना चले जाए नाव देखिए आपने विशेष करके डोंगी नाव जो होती है छोटी नावें होती हैं, उसमें छित्र हो जाए एक तो क्या करेंगे उस पानी को निकालने के लिए बराबर में एक और छित्र कर देंगे क्या भाई इधर से पानी आएगा उधर से निकल जाएगा ये काम ठीक है ना या फिर हम क्या करेंगे यदि नाव के अंदर छिद्र से पानी आ रहा है तो दोनों हाथों से उसको बाहर निकालना शुरू करो तभी बच पाएंगे यदि आप दोनों हाथों से उसको निकालेंगे तो बच पाएंगे आप तो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए आपको ये करना आवश्यक है इसी प्रकार से किसी भी कार्य की दृष्टि से आपको अपने वृत्त की चरित्र की रक्षा करनी चाहिए उसके लिए कितना भी संघर्ष आपको करना पड़े तो आपको करना चाहिए वित्तम आयाति या तीचय जो धन होता है वो आता भी है और जाता भी है पैसे को हाथ का मेल कहते हैं ये तो आता जाता रहता है रोज गिनते नोट धन आधन जा भी रहा है आयाती यातिचय अक्षीण है वित्तता क्षीण यदि कोई व्यक्ति धन से क्षीण हो गया है उसके पास धन की कमी हो गई है तो अक्षीण है वो दोबारा से प्राप्त कर लेता है लेकिन हतो हतो है है है है यदि आपका आपका जीवन में से से चरित्र चला जाता है, आपका जाता आवरण हट तो निश्चित रूप उसको कोई बचाने वाला नहीं इसलिए उपदेश क्या दिया था धृतराष्ट्र ने शीलवान भव पुत्र तुझे क्या बनना है शीलवान बनना है और शील है तो धर्म है धर्म है तो सत्य है सत्य है तो सदाचार है सदाचार है तो बल है और बल है तो लक्ष्मी पानी है क्योंकि आपको भौतिक उन्नति के भौतिक सुख के साधन इकट्ठे करने तो लक्ष्मी चाहिए और लक्ष्मी किसके सहारे दिखती है बल के सहारे बल किसके सहारे दिखता है सदाचार के सहारे और सदाचार किसके सहारे टिकता है किसके सहारे सत्य और सत्य किसके सहारे धर्म किसके सहारे क्या बनना है शीलवान भवन पुत्र प्यारे ब्रह्मचारियों चरित्रवान बनो वेद के अंदर मंत्र आता है वाचन ते श्रंधामी प्राणंते श्रंधामी चक्षुष ते सुधामी श्रोतं ते मेढम ते पायुंते पायुते चरित्रास्ते चरित्रांत तो ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम आपके वाणी को शुद्ध करेंगे आपके प्राण को शुद्ध करेंगे आपके नेत्र को शुद्ध करेंगे श्रोत्र को शुद्ध करेंगे नाभि को शुद्ध करेंगे मेढ उपस्थ और पायु और चरित्र इन सब को शुद्ध करने का हमारा संकल्प है और आपका संकल्प क्या होना चाहिए कि जो गुरुदेव जैसी बातें बताते हैं उन बातों को अपने व्यवहारों में लाने का पूरा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन शुद्ध होगा पवित्र होगा आप बुद्ध होंगे मतलब का मतलब नॉलेज फुल आप हो जाएंगे तो बनना क्या है, है। चलिए धन्यवाद आपका आपने ध्यान से बात कर शांति पाठ करेंगे